भारतीय दर्शन न्याय दर्शन आठवां तर्क तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रमाणों का सहायक तर्क कहलाता है नौवां निर्णय किसी विषय के संबंध में पक्ष और विपक्ष को लेकर विचार करने के पश्चात जिस विषय पर दोनों पक्षों का विचार स्थिर हो जाए उसे निर्णय कहते हैं यही तो तत्व ज्ञान है निर्णय एक बहुत जाने से एक पक्ष का विचार माना जाता है दूसरे का खंडित हो जाता है दसवां वाद तत्व जिज्ञासा के लिए दो या उनसे अधिक व्यक्तियों के बीच में जो कथा अर्थात पक्ष और प्रतिपक्ष के रूप में विचार विनिमय हो उसे वाद कहते हैं इसमें हार जीत का विचार नहीं रहता है। जैसे गुरु तथा शिष्य के बीच में शास्त्र के संबंध में कोई विचार हो ग्यारह जल्प जिस कथा के द्वारा वाक्यों के संदर्भ में दो या उनसे अधिक व्यक्ति पक्ष तथा प्रतिपक्ष का अवलंबन कर एक पक्ष का साधन तथा दूसरे पक्ष का खंडन करे एवं छल जाति और निग्रह स्थान का जिस कथा संदर्भ में प्रयोग किया जाए उसे जल्प कहते हैं बारा वितंडा जिस जल्प में किसी भी पक्ष का स्थापन न किया जाए उसे वितंडा कहते हैं वितंडा को अवलंबन करने वाले वैतंडिक कहलाते हैं ये सभी के पक्षों का खंडन करते हैं किंतु अपना कोई भी सिद्धांत या पक्ष स्वीकार नहीं करते जैसे श्रीहर्ष रचित खंडन खंड खाद्य में श्रीहर्ष ने अपने को वैतंडित के रूप में दिखाया है हेतुआभास हेतु के समान मालूम हो किंतु उस हेतुवाक्य में कोई न कोई दोष अवश्य हो उसे हेतुआभास कहते हैं चौदह छल किसी वक्ता के कथन के अभिप्राय को उलटकर उस वाक्य के अर्थ को अनर्थ में परिवर्तित कर देना छल है। जाति और के द्वारा किसी वाक्य में दोष बताना जाति कहलाता है इस प्रकार से यह मिथ्या उत्तर देता है सोलह निग्रह स्थान किसी वाक्य संदर्भ में वादी तथा प्रतिवादी के विपरीत ज्ञान एवं अज्ञान को निग्रह स्थान कहते हैं इन सोलह पदार्थों का सब तरह से ज्ञान प्राप्त करने से निश्रेयस की प्राप्ति होती है अर्थात न्यायशास्त्र के अनुसार परम तत्व का ज्ञान होता है इन पदार्थों में जलप से लेकर निग्रह स्थान पर्यंत जितने पदार्थ हैं उनका मुख्य लक्ष्य है विपक्षियों के प्रतिपादन में दोष का उद्घाटन करना और उनका खंडन करना तथा अपने सिद्धांत की रक्षा करना मालूम होता है कि बौद्धों के साथ तर्क वितर्क करने के लिए ही गौतम ने न्याय शास्त्र में इन पदार्थों का समावेश किया